नमस्कार हमने एक बात कही कि सभी दोस्तों को मेरा नमस्ते और आज आप सोच रहे होंगे कि यार गाने की आवाज़ आई नहीं तो आज ये बातें ही शुरू हो गई हां साहब सच बात यह है कि आज गाने की आवाज़ नहीं आ रही है और आएगी भी नहीं आज क्योंकि मेरी पत्नी जो कि इस हमारे पॉडकास्ट में गाने देती हैं वो आ, ऐसा कहना चाहिए उनकी तबीयत नासाज़ है अब आप सोचेंगे साहब नासाज क्यों है हाँ भाई तो मैं बताने जा रहा हूँ उनकी आँख में कैटरैक्ट था तो उसका ऑपरेशन यानी सर्जरी करवाई गई है और वो सर्जरी करवाने के बाद डॉक्टर साहब ने उनको ये सुझाव दिया कि भाई तीन दिन तक आप गाइए मत क्योंकि उन्होंने जब वो सर्जरी कराने गई तो डॉक्टर से एक ही एक सवाल पूछा मैंने तो अनेक सवाल पूछे थे मगर उन्होंने केवल एक ही सवाल पूछा कि डॉक्टर साहब मैं गाना कब से गा सकती हूँ तो डॉक्टर साहब ने उनको साफ साफ बोल दिया साहब तीन दिन आप न गाएँ तो अच्छा होगा वैसे आप गा सकते हैं आप चाहें तो मगर तीन दिन न गाइए तो उन्होंने चलिए डॉक्टर साहब की बात मान ली और वैसे तो वो मुझसे आज भी कह रही थी कि गाइए हमें गाना छोटा सा गाही देते हैं मैंने कहा नहीं चूँकि डॉक्टर ने मना किया है और हम अपना पॉडकास्ट डिले नहीं करना चाहते थे यानी कि अगर मैं इंतज़ार करता तो कल मैं उनसे रिक्वेस्ट कर सकता था कि भाई आप 10 बजे गाना गाइए तो पॉडकास्ट जो है बजाय सुबह पाँच बजे के हम बारह एक बजे रिलीज़ कर देंगे मगर नहीं साहब हम भी तो आखिरकार अपने समय के पक्के हैं जब कह दिया पाँच बजे सुबह तो पाँच तो ही बजे सुबह सही और ऐसी कोई खास बात भी नहीं थी कि अगर जो हम गाना नहीं डालेंगे तो भी हमारा पॉडकास्ट सुना जाएगा इस बात का विश्वास था ठीक था या नहीं था बता दीजिएगा साहब अगर आपको ऐसा लगे कि गाने के बगैर पॉडकास्ट अधूरा है तो भैया मुझे साफ साफ बता दीजिएगा मैं अगली बार से ये गलती नहीं करूंगा तो अब आज जब ये बात सोचने लगा ना कि आज आपसे अपनी बातों में क्या बात करूंगा तो आज मैंने एक ही बात सोची आज अब और अभी इसका मतलब यह हुआ कि मैंने यह सोच लिया कि जो काम भी करना है उसके लिए टालम टोल नहीं करना है यानी हम यह सोचते हैं कि आज नहीं करेंगे चलो अगली बार कर लेते हैं यार सवाल यह है कि ये अगली बार अक्सर आना मुश्किल हो जाता है मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगली बार नहीं आएगी अगली बार आते भी है मगर आपको ये पता नहीं होता कि उस अगली बार में आपको यही मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा मैं इस पे आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा अपनी ज़िंदगी का ही एक किस्सा है मुझे ख्याल है कि मैं उन दिनों छपरा शाखा में पोस्टेड था मैंने आपको बताया ये ना कि मैं बिहार में थोड़े समय तक रहा हूँ तो छपरा शाखा में पोस्टेड और छपरा शाखा में मेरा काम एग्रीकल्चर के फील्ड ऑफिसर का था तो उसमें हमारे शाखा से एग्रीकल्चर का बिजनेस ख़त्म हो चुका था और हम लोगों का काम सिर्फ रिकवरी का रह गया था यानी हम नया लोन नहीं सैंक्शन कर रहे थे मगर हम रिकवरी करने के लिए जाया करते थे <coughs> सॉरी माफ़ कीजिएगा अब आपको ये बताऊं कि रिकवरी करने के लिए हमारा जो क्षेत्र था वो छपरा से तीस किलोमीटर के बाद शुरू होता था एक हम लोग के पास टूटी हुई जीप हुआ करती थी और उसमें चढ़ करके हम लोग जाया करते थे अब साहब उसमें मजे की बात ये थी कि उस जीप में जो ड्राइवर साहब थे वो भी एंशियंट थे मिस्टर इस्लामुद्दीन नाम था उनका और उनको अपनी जीप पर और अपनी फनकारी पर बड़ा भरोसा था यानी वो जीप अक्सर ऐसी थी कि वो रास्ते में चलते चलते कभी बंद हो जाती थी फिर वो उसके इंजन के साथ थोड़ा खिलवाड़ करते थे फिर चल पड़ती थी ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो जीप ने हमको धोखा दिया हो यानी कि उसने हमको सफ़र पूरा न कराया हो ऐसा कभी नहीं हुआ हाँ पाँच दस मिनट रास्ते में रुक जाना या बैलगाड़ियों के पीछे रह जाना या किसी साइकिल वाले से रेस करना वहाँ तक तो होता था उसमें मगर उससे ज़्यादा कभी तकलीफ नहीं हुई है तो साहब हम उस जीप में हम लोग जाया करते थे अब मैं आपको बात ये मत समझिएगा कि मैं अपनी बात से भटक गया हूँ बात आपको बता रहा हूँ अब और अभी की एक रोज़ की बात है कि हम वसूली के लिए निकले मतलब ऐसा बुरा मत मानिए वसूली के लिए निकले मतलब फील्ड ऑफिसर का काम भी वसूली का होता था तो वसूली के लिए निकले और हमारे वो जो बॉरवर साहब थे वो ट्रैक्टर के बॉरो थे हम उनके यहाँ पहुँचे हमारे साथ में हमारे एग्रीकल्चरल असिस्टेंट साहब भी थे तो हम लोगों ने पहुँच उनसे बात करनी शुरू की देखिए हमारे एग्रीकल्चरल असिस्टेंट महोदय वहाँ की लोकल भाषा में अच्छी तरह से भोजपुरी में बोल पाते थे मगर उनकी भोजपुरी जो थी वो बिहार की भोजपुरी न होकर के उत्तर प्रदेश की भोजपुरी थी और मैं तो साहब भोजपुरी के बारे में कुछ भी नहीं जानता था मैं बनारस में हालांकि पला बढ़ा था मगर मेरा ज्ञान बहुत सीमित था और ख़ासतौर से बात करने में तो बहुत ही सीमित था तो जब बातचीत शुरू हुई तो थोड़ी देर के बाद उन ट्रैक्टर के बॉरवर साहब ने कहा कि ये साहब इतने खामोश क्यों हैं यानी इतने चुप क्यों हैं मेरा मन हुआ कि मैं तुरंत उस बात का जवाब दे दू मगर साहब हमारे चतुर्वेदी साहब यानी जो हमारे एग्रीकल्चर असिस्टेंट साहब थे वो तुरंत डिफेंस पर आ गए हमारी और उन्होंने बताना शुरू किया कि अरे साहब ऐसा नहीं है कि यहाँ के हैं साहब बाहर के हैं पूछा भाई बाहर मतलब फैर उन्होंने कुछ हमारी यशोगाथा गाई होगी और ये भी बताया कि ये प्रोबेशनरी ऑफिसर हैं और साहब हमारे बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर ऐसे होते हैं ये होते हैं वो होते हैं और वगैरह वगैरह कुछ कहानियां सुनाई तो मुझे लगता है कि उन ट्रैक्टर के बोरवर साहब पे कुछ बहुत ज्यादा प्रभाव इस बात का पड़ा नहीं और उन्होंने अपने दिल में ये बात मान ली कि साहब को बोलने की तमीज नहीं है आपको सच बताऊं मुझे भी उस वक्त लगा कि ये समझ गए हैं कि मैं बोल नहीं पा रहा वो मैं तो भाषा की वजह से नहीं बोल पा रहा था और मैं सोच रहा था कि भाई मेरा तो एक ही काम है कि इनसे पैसा वसूल करना है मगर उस पैसा वसूल करने की कला हमारे चतुर्वेदी साहब के पास थी तो उन्होंने घर परिवार की बातों से शुरू करके और मतलब शुरू कर दे कि भाई आप बताइए और कैसा चल रहा है खेती कैसी है बच्चे कहाँ हैं वगैरह वगैरह मैं सोच रहा था यार इन्होंने पैसे की बात की नहीं और इस समय तक मेरे दिल में ये भी एक बात बैठ चुकी थी कि यार ये मुझे समझता है कि मुझे बोलना नहीं आता है मैंने साहब चतुर्वेदी साहब की बात बीच में काटी और मैंने कहा कि साहब शायद मिश्रा जी शर्मा जी सिंह साहब जो भी थे मैंने कहा कि साहब हम लोग आपके पास आए हैं आपने ट्रैक्टर की जो किस्तें जमा करनी थी वो चतुर्वेदी साहब ने मेरी बात पकड़ ली बोले कि हाँ वो किस्तें जमा करनी देखिए आप तो जानते ही हैं कि जब भी कभी कोई लोन होता है तो उसमें किस्त बांधी जाती है और ऐसा करके उन्होंने लोन के प्रोसेस के बारे में बताना शुरू कर दिया यानी वापस मांगने की बात नहीं हुई दो चार मिनट फिर बात आगे चली इस बीच में दही की लस्सी आ गई कुछ शायद खाण आ गई जिसको खाने के लिए वो चीनी का जो मतलब चीनी नहीं चीनी से पिछला जो प्रोसेस होता है वहाँ तक साहब वो ले लिया गया और उसके बाद उन्होंने कहा कि ठहरिए ठहरिए पहले खाँड लीजिए उसके बाद ने कहा ठीक है साहब पहले वो अब किसी तरह से हम उतनी चीनी खाना उस वक्त हमारे बूते का नहीं था मगर किसी तरह से थोड़ी बहुत खाई और उसके बाद लस्सी पीने की कोशिश किया जो भी लस्सी थी वो पिया अच्छा था अच्छी लगी दस मिनट पंद्रह मिनट और निकल गए बातचीत में मैं सोच रहा हूं कि भाई आज तो हमें चार पांच बोरवर्स के पास जाना है ये तो यहीं पर सारा समय बीता जा रहा है मैंने फिर एक बार वसूली की बात छेड़ी चतुर्वेदी साहब जो थे वो अब रुक ना पाए बोले कि साहब आपसे साफ बात करना चाहते हैं कि भाई आपकी किस्त नहीं जमा हुई तो बोले तो साहब ने यह बात कही क्यों नहीं साहब तो कुछ कही नहीं रहे हम सोच रहे थे कि साहब कहें तो हम कुछ दे दें यार वो अभी की बात आ गई कि भाई अभी जमा अभी कह देते तो हो जाता इतना लंबी बात खींचने की क्या जरूरत थी हमने चतुर्वेदी जी की तरफ देखा चतुर्वेदी जी ने इशारा किया कि भाई तरीका तो यही है पहले बात की जाती है उसके बाद मांग की जाती है मगर खैर खैर साहब हम लोग कुछ वसूली कर पाए और अगले जगह चले गए तो मुझे समझ में ये आया कि भैया जब वसूली करने जाओ तो सीधी बात करो कि भैया पैसा दो हमने ये सीख लिया उसके बाद हम अपना यही फॉर्मूला कहीं कहीं पर अपनाते रहे और कभी कभार सफल भी हो जाते थे अब साहब यही फार्मूला अपनाते हुए हम चकिया शाखा में जब पोस्ट हुए तो पता चला वहाँ पर हमारे यहाँ एक और कोई पुराना एडवांस था जो कि मतलब बस बट्टे खाते में जाने वाला था वो किसका था वो हमारे बनारस के महाराजा साहब के कोई मुनीम थे जो कि महाराजा साहब के जो चकिया में महल था उसका देखभाल करते थे और उनके यहाँ जा कर के पैसा लिया जाता था वो पैसा देने बैंक नहीं आते थे हमने कहा साहब चलिए चला जाए अब चकिया में ब्रांच में तो कोई फील्ड ऑफिसर वगैरह थे नहीं वहाँ तो हम ही ब्रांच मैनेजर थे हम ही फील्ड ऑफिसर थे सब कुछ थे हम साहब चले गए वहाँ जब पहुँचे उनके यहाँ पर तो मुनीप जी से मुलाकात भी हो गई बड़ा सा मैदान मुनीम जी बाहर अपना कुछ कुर्सी मेज़ डाल के कुछ कर रहे थे काम हम लोग के लिए भी कुर्सियाँ आ गई बैठ गए हम लोग बातचीत शुरू हो गई थोड़ी देर के बाद जब बातचीत शुरू हुई तो हमने सोचा यार अपना सीधा फॉर्मूला अपनाते हमने कहा मुंशी जी या मतलब जो भी उनका नाम था मुंशी जी तो शायद नहीं कहा जो भी उनका नाम था वो नाम लिया और हमने कहा कि साहब वो हमारे बैंक के कुछ पैसे बाकी वो बोले हा हा बाकी है साहब क्यों नहीं बाकी है बाकी तो है ही है और महाराजा साहब ने कहा है कि अभी रोक के रखो क्योंकि वो तो लिए तो हमारे ही नाम पर गए थे मगर वो लोन तो महाराजा साहब का ही था तो महाराजा साहब ने कहा है कि अभी रोक के रखो अभी इसके बारे में बात करेंगे मैंने कहा साहब बात क्या करना है ये तो लोन है अगर आपने जो भी तारीख थी उस तारीख तक नहीं दिया तो हम लोगों को मुकदमा करना पड़ जाएगा अब साहब मुंशी जी, जी जो थे वो थोड़े उनके तेवर चढ़ गए उन्होंने कहा कि मुकदमा आप किस पर मुकदमा करेंगे हमने कहा देखिए साहब लोन तो आपके नाम पर है तो मुकदमा भी आप ही के नाम पर होगा तो बोले मगर हमने तो लिया नहीं हमने कहा साहब आप आपने लिया या नहीं लिया खैर इस तरह से बहस मुबास चलता रहा और 10-15 मिनट के बाद बदमजगी आ गई बदमजगी के बाद हम चले आए और मतलब बात यहां तक पहुंच गई कि हमने कहा कि ठीक है हम जा रहे हैं वकील को बुला लेते हैं और आपका मुकदमा करवा देते हैं आपको जो करना साहब वापस आ गए जब वापस आए तो हमारे बैंक के एक वर्मा जी थे वर्मा जी मैंने शायद अपने किसी पुरानी बातों में आपको बताया होगा कि हमारा बैंक जो था वो वर्मा जी के बैंक के नाम से ही जाना जाता था क्योंकि वर्मा जी उस शाखा में बहुत समय से थे और उन्होंने वहाँ पर बहुत अच्छा संबंध बना रखा था लोकल लोगों से तो वर्मा जी को जब ये सारी बात पता चली तो उन्होंने हमसे कहा कि साहब आपको ये बात सीधी बात करने की क्या जरूरत थी थोड़ा घुमा फिरा कर बात करते बोले वो पैसा तो आ ही जाएगा आपके पास मगर आपने सीधी बात करके और ये खत्म कर दिया सारा मौका यार हम क्या कहें यहां पर सीधी बात करने से हम बात बिगाड़ आए तो साहब ये तो काम की दुनिया में हुआ अक्सर ऐसा हो जाता है कि हम अपने संबंधों में यानी जो व्यक्तिगत निजी संबंध होते हैं उसमें भी हम परेशान हो जाते हैं कि हम अभी कहें या बाद में कहें जैसे मैं आपको सच बताता हूँ कि मैं हर एक मौके पर ये देखता हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं वो मुझसे बारम बार कहते हैं कि पापा या अपनी माँ से बोलते हैं कि आई लव यू मुझे तुमसे बहुत प्यार है और आपको सच बताता हूँ जब बच्चे ऐसा कहते हैं तो आपका दिल थोड़ा बड़ा हो जाता है हालांकि बड़ा दिल बीमारी का लक्षण है मगर वो वाला बड़ा नहीं बढ़ जाता है यू फील वेरी हैप्पी और बहुत इतनी खुशी महसूस होती है आपको लगता है कि आपके अंदर जीने का एक कारण मिल जाता है वरना सच बात यह कि उम्र के इस पढ़ाओ पे पहुँचने के बाद आपके पास जीने के कारणों की कमी हो जाती है ये आपको सोचना पड़ता है आखिरकार भाई अब क्या चीज के लिए जिंदा है कोई पर्पज उद्देश्य कुछ है क्या तो जब बच्चा कोई ऐसा कहता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है आपको सच बताऊं जब ये बच्चे छोटे थे तब से शायद वो ये सब कहते चले आ रहे हैं हम सुनते चले आ रहे हैं मगर मुझे अफसोस ये है और मैं आपके सामने स्वीकार करने में इस वक्त मुझे कोई शर्म भी नहीं आ रही है कि मैंने कभी अपने माता या पिता से खुलकर ये नहीं कहा कि मुझे आपसे प्यार है बहुत बार सोचा कि कहूँ मगर पता नहीं कैसी हिचकिचाहट या, या शायद हमारे हमारे कल्चर में ही नहीं था यार मगर अब मैं कैसे कहूँ कि कल्चर में नहीं था कल्चर में नहीं होता तो बच्चे कैसे कहते शायद हमारी पीढ़ी में ये कहने का रिवाज नहीं था ऐसा कहूँ क्या तो कल्चर की जगह पर ऐसा कह सकता हूँ रिवाज नहीं था तो अब सोचता रहा कि उनसे ये बात कहूँगा और आपको मैं सच बताऊँ मौके बहुत से आए और अगर मैं भगवान को मानूं तो मैं ये भी कह सकता हूं कि भगवान ने भी मुझे मौका दिया था यानी मेरी माँ मेरे पास बीमार होकर काफी समय तक रही मुझे उनसे यह बात कहने का मौका था मगर मैं हर दिन सोचता था अच्छा बाद में फिर कभी समय निकाल कर कहूँगा और मैंने नहीं कहा और एक शनिवार को दफ्तर में बैठा हुआ था और मेरे कुछ साथी आए जिन्हें कि ये बता दिया गया था यानी मेरे कॉलोनी से ये ख़बर उन दोस्तों के पास पहुंच गई थी जो बैंक में यानी उस वक्त मैं सेंट्रल ऑफिस में था तो वहाँ पर जो मेरे साथी थे वो आ गए बोले कि यार चलो घर चलते हैं हर दिन तो नहीं कहते थे उस दिन आ गए कि चलो घर चलते हैं। मैंने कहा चलते हैं मगर आप सब इतने लोग एक साथ क्यों बोले नहीं साथ में चलेंगे इसलिए आ तो बंबई की जिंदगी में जैसा होता है बस पकड़ी बस में बैठे ट्रेन में बैठे घर पहुंच गए घर पहुंचे तो पता चला माता जी नहीं रही थी जा चुकी थी और मुझे वो अफसोस आज भी है कि मैंने अपनी माँ से किसी भी समय मुझे जब मौका था तो क्यों नहीं कहा अब देखिए दुष्टता मेरी एक और तरीके से भी परिलक्षित होती है कि मेरे पिताजी वास्तव में महीनों बीमार रहे और मैं उनके पास रहा उनसे कहने का मौका था मेरे पास मगर मैं नहीं कह पाया मैं हाथ पकड़ लेता था उनका हाथ पकड़कर बैठा रहता था मगर अपने मुंह से नहीं कह पाया वो हिचकेचाहट या रिवाज रवायत नहीं थी कहने की तो बाद में शायद मौका आए या ना आए जो करना है अभी करो यार अभी कर डालो ये रिवाज हिचकिचाहट शायद इसको रोकना मतलब इसकी वजह से रुक जाना कोई बहुत लॉजिकल बात नहीं लगती है आपको एक और बात बताऊं कभी कभी हम लोग इसलिए भी आज की बात कल पर टाल देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि आज की परिस्थितियों से कल की परिस्थितियां फर्क होंगी और आज जो चीज़ मुझे रोक रही है शायद कल वो चीज़ मुझे नहीं रोकेगी और ऐसा अक्सर साफ बात कहने के मौके पर आता है यानी कभी आप अपने बॉस से कुछ कहना चाहते हैं कभी अपने नीचे काम करने वाले से कुछ कहना चाहते हैं कभी बच्चे से कभी पत्नी से तो नहीं कहूंगा साहब उससे तो कहने की हिम्मत ही नहीं होती वो तो आप सोचते ही रह जाएंगे उसकी कोशिश भी मत करिएगा तो कभी आप साफ बात कहना चाहते हैं तो उसके लिए आप अवसर तलाश करते रहते हैं साहब मैंने अपनी ज़िंदगी में देख लिया है कि अवसर तलाश करने से कुछ मिलता जाता नहीं बेहतर तरीका यही होगा कि भाई मैं अपने लिए बता रहा हूं कि भैया जब आपको साफ बात कहनी हो परिस्थिति जो भी हो आप उसको कह डाली अगर आप उसका परिणाम क्या होगा वो आपको पता नहीं है परिणाम अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है मुझे लगता है कि कम से कम टेक दैट थिंग अवे फ्रॉम योर हैड अपने मन से उस बात को उस परेशानी को हटा दीजिए यह ज्यादा महत्वपूर्ण है आपने उसके परिणाम स्वरूप क्या पाया वो तो ऐसे बहुत से परिणाम मिलते ही रहते हैं जिंदगी में तो आज की बात मैंने मुझे सिर्फ इतनी ही कहनी थी कि भाई अवसर का इंतजार करके यानी कि वो अवसर जो पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा पछताने से कहीं बेहतर है कि जो आज सामने है उसको मौका ले लिया जाए और यही बात कहकर के मैं आज अपनी बात खत्म कर रहा हूं आज आपको पता है कि गाना नहीं है तो मेरी बात के साथ ही धन्यवाद प्रस्ताव भी ले लीजिए मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया है और एक बार आप भी अपने मन में ये सोचिएगा कि मैंने जो बात कही उसमें दम है क्या और या फिर आपके हिसाब से अवसर लिया जाना चाहिए मौका देखा जाना चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा और क्योंकि मैं अपने इस विचार में बहुत समय के बाद पहुंच पाया और मुझे पता नहीं कि ये विचार सही है या गलत तो इस पे आपके विचार मिलेंगे तो मुझे कुछ और सोचने का मौका मिलेगा तो अगले हफ्ते के लिए धन्यवाद नमस्कार